महाभारत शांति पर्व अठादशाधिक्रिशतमोध्याय याज्ञवल्क द्वारा अपने को सूर्य से वेद ज्ञान की प्राप्ति का प्रसंग सुनाना विश्वावशु को जीवात्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान का उपदेश देकर उसका फल मुक्ति बताना तथा जनक को उपदेश देकर विदा होना अव्यक्तन पृष्ठस्ते हम नम गुहम प्रश्न तृण स्वावहितो नृप याज्ञवल्क जी कहते हैं नरेश्वर तुमने जो मुझसे अव्यक्त में स्थित परब्रह्म के विषय में प्रश्न किया है वह अत्यंत गूढ़ है उसके विषय में ध्यान देकर सुनो यथारेणेह विधि तरह मयादित मिथिला पते पूर्व काल में मैंने शास्त्रोक्त विधि से व्रत का आचरण करते हुए नतमस्तक होकर भगवान सूर्य से जिस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र उपलब्ध किए थे वह सब प्रसंग सुनो महता तपसा देव तप तपस्णु से मीते न चाह विभुनाम सूर्य तदा नघ निष्पाप नरेस पहले की बात है मैंने बड़ी भारी तपस्या करके तपने वाले भगवान सूर्य की आराधना की थी उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने मुझसे कहा वरमणस्विप्र से यदिष्टम ते सुदुर्लभम तत्ते दास्याम विपरीतात्मा मत प्रसाद ओ ही दुर्लभ तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो वह अत्यंत दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें दे दूँगा क्योंकि मेरा मन तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट है मेरा कृपा प्रसाद प्राय दुर्लभ है तथा प्रणमृतापता में तुम तब मैंने मस्तक झुकाकर तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य को प्रणाम किया और उनसे कहा प्रभो मैं शीघ्र ही ऐसे जजुर मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जो आज से पहले दूसरे किसी के उपयोग में नहीं आए हैं ततो तो मग्वाह वितरी साम सरस्वती हाग्भूता शरीर ते प्रवीक्षती भगवान हम भृत कुरु च बिभृत चतो मेष्यम प्रवेशा चरस्वती तब भगवान सूर्य ने मुझसे कहा ब्रह्मण्ड मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ तुम अपना मुंह खोलो वांग वांग वांगमयी सरस्वती देवी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी यह सुनकर मैंने मुंह खोल दिया और सरस्वती देवी उसमें प्रविष्ट हो गई तथोवित प्रविष्टो भरदान अभिज्ञाद मन साच भास्कर महात्मन निष्पाप नरे सरस्वती के प्रवेश करते ही मैं ताप से जलने लगा और जल में घुस गया महात्मा भास्कर की महिमा को न जानने तथा अपने में सहनशीलता न होने के कारण मुझे उस समय विशेष कष्ट हुआ था ततो विदयमान उच भगवान रभी मुहूर्तम संयताम दाह तथे भविष्य तदनंतर मुझे ताप से दग्ध होता देख भगवान सूर्य ने कहा तात तुम दो घड़ी तक इस ताप को सहन करो फिर यह स्वयं ही शीतल एवं शांत हो जाएगा शीतीभूतम चमा दृष्टवा भगवान भास्कर प्रतिष्ठा सत्य वेद सखिल सो जब मैं पूर्ण शीतल हो गया तब मुझे देखकर भगवान भास्कर ने कहा विप्रवर खिल और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे कृष्ण शतपथम च तस्यां ते पुनर्भाव बुद्धिस्तव भविष्य दिश्रेट तुम संपूर्ण सतपथ का भी प्रणयन अर्थात संपादन करोगे इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी प्राप्त से चिष्ठ त्योगे तम पदम एवदुक्ता भगवान भ्यवर्त तुम उस अभिष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्यवेदता तथा योगी भी पाना चाहते हैं इतना कहकर भगवान सूर्य वही अदृश्य हो गए तत तो व्याहृतम श्रुवा गृहमागत्य संघ्रिष्ट चिंत वही सरस्वती मैंने देव का वह कथन सुना फिर जब वे चले गए तब मैंने घर आकर प्रसन्नता पूर्वक सरस्वती का चिंतन किया ततः प्रवृत्तातिशुभाम सरव्यंजनभूषिताम ओंकार महादि कृत्या मम देवी सरस्वती मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यंजन वर्णों से विभूषित अत्यंत मंगलमयी सरस्वती देवी ओंकार को आगे करके मेरे सम्मुख प्रकट हुई ततो तथोहघ्यम विधिवत सरस्वत्यिदिष्ठा नृष्ठ तब मैने सरस्वती देवी तथा तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान भास्कर को अर्घ्य निवेदन किया और उन्ही का चिंतन करता हुआ बैठ गया तत सत्पथम कृष्ण सरहस्यम ससंग्रह चक्रे च चर्षेण पर उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग परशिष्टभागित समस्त शपथ का संकलन कियाध्ययनमेंसा शिष्यातम विप्रिया सशिष्य मातुस्मन तत सशिष्येरण पूर्वेड़ गति व्यस्त यज्ञ महाराज पृतुस्तौ महात्मन महाराज तदनंतर मैंने अपने सौ उत्तम शिष्यों को सतपथ का अध्ययन कराया इसके बाद शिष्य सहित अपने महामनस्वी मामा का जो पहले मुझे तिरस्कृत कर चुके थे अप्रिय करने के लिए किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य की भांति शिष्यों से शुभ हो मैंने तुम्हारे पिता महात्मा राजा जनक के यज्ञ का अनुष्ठान कराया मिश्रो देवलशापी तथम भृतवान स्वेद दक्षिणायाथे विमृते मातुले न उस समय अपने वेद की दक्षिणा के लिए मामा के द्वारा विशेष आग्रह होने पर महर्षि देवल के सामने ही मैंने आधी दक्षिणा उन्हें दे दी और आधी स्वयं ग्रहण की सुमंतुनाथ पैलेन तथा जैमिने वही पिता ते मुनिभव अ तदनंतर सुमंत पैल जैमिने तुम्हारे पिता तथा अन्य ऋषि मुनियों ने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया दस पंच स्राप्त जयुष का मैया नघ तथ रो महर्षि पुराण निष्पाप नरेश इस प्रकार मैंने सूर्यदेव से शुक्ल यजुर्वेद की पंद्रह शाखाएँ प्राप्त की इसी तरह रोम रोमहर्षण सूत से मैंने पुराणों का अध्ययन किया बेजमेत पुरस्कृत देवी चरस्वती सूर्यश्चानु भाव न प्रावृत्म तो न करतम सतपथम चेदम अपूर्व चमयाम यथाभिल मार्गम तथा तचोपादित नरेश्वर तदनंतर मैंने बीज रूप प्रणव और सरस्वती देवी को सामने करके भगवान सूर्य की कृपा से सतपथ की रचना आरंभ की और इस अपूर्व ग्रंथ को पूर्ण कर लिया और जो मोक्ष का मार्ग मुझे अभीष्ट था उसका भी भली भाति सम्पादन किया शिष्याणाम अखिलम कृष्णम अनुज्ञातम सत् स संग्रह सर्वे च शिष्या शचे हो गता परम हर्षिता फिर मैंने शिष्यों को वह सारा ग्रंथ रहस्य और संग्रह सहित पढ़ाया और उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी फिर वे सभी शुद्ध आचार विचार वाले शिष्य अत्यंत हर्षित हो अपने अपने घर को चले गए शाखा पंच दसो मास विद्या प्रतिष्ठाप्य काम वेद्यम तदनुचित इस प्रकृति सूर्य के इस प्रकार सूर्य देव के द्वारा उपदेश की हुई शुक्ल यजुर्वेद विद्या की इन पंद्रह शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छा अनुसार वेद तत्व का चिंतन किया है किमत्र ब्रह्मण्यमृत किम चेद्य मनुतम चिंतस्त गेक्षत विश्वावसुस्तो राज वेदात ज्ञान कोविद राजन एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वावसु नामक गंधर्व मेरे पास आया एवं इस बात का विचार करते हुए कि यहाँ ब्राह्मण जाति के लिए हितकर क्या है सत्य और सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है मुझसे पूछने लगा चतुर्विशाच प्रश्ना पार्थिव पंचवति वीक्षक विश्वास्व तथा स्वास्व मित्रम वरुण में च पृथ्वीनाथ तत्पश्चात उन्होंने वेद के संबंध में चौबीस प्रश्न पूछे फिर के विद्या के संबंध में प्रश्न उपस्थित किया वे चौबीस क्या है दूसरा अविश्वा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा अश्व क्या है पांचवा मित्र क्या है और छठवा वरुण क्या है ज्ञानम गेयम तथा योग्यह कस्तापा अथपा तथा सूर्याति सूर्य च विद्या विद्य तथा च सातवा ज्ञान क्या है आठवा ग्ये क्या है नवा ज्ञाता क्या है दसवा अज्ञ क्या है ग्यारहवा स कौन है क कौन है बारवाँ कौन तपस्वी है तेरहवाँ और कौन तपस्वी है चौदहवा कौन सूर्य है पंद्रहवाँ तथा कौन अतिसूर्य छठवाँ और विद्या क्या है सातवाँ तथा अविद्या क्या है वेद्या वेद्यम तथा राजन नचलम चल बचन अपूर्वम्क्षय क्षयम ए तत्त प्रश्नम अनुत्तम अठारह राजन वेद्य क्या है उन्नीस अवेद्य क्या है बीस चल क्या है इक्कीस अचल क्या है बाईस अपूर्व क्या है तेईस अक्षय क्या है चौबीस और विनाशील क्या है ये ही उनके परम उत्तम प्रश्न हैं अथोक महाराज राजा गर्वत्तम पृष्ठवान्न पूरे प्रश्नमुहूर्तमुश्यताद विचित बाढ़ चुष्णि आसि महाराज इन प्रश्नों प्रश्न कौशन मैंने गंधर्व शिरोमणि राजा विश्वावसु विश्वा विश्व से कहा राजन आपने क्रमशः बड़े उत्तम प्रश्न उपस्थित किए हैं आप अर्थ के ज्ञाता हैं थोड़ी देर ठहर जाइए तब तक मैं आपके इन प्रश्नों पर विचार कर लेता हूँ तब बहुत अच्छा कहकर गंधर्वराज चुपचाप बैठे रहे तथो निश्चिंत अहम भूजो देवीं सरस्वती मनसा सह चमहिप्रस् दृतम ओ दधृतम तदनंतर मैंने पुनः सरस्वती देवी का मन ही मन चिंतन किया फिर तो जैसे दही से घी निकल आता है उसी प्रकार उन प्रश्नों का उत्तर निकल आया। राजन था उस समय मैं वहाँ उपनिषद उसके परिशिष्ट भाग और परम उत्तम आंवीक्षिकी विद्याधर दृष्टिपात करके विद्या पर दृष्टिपात करके मन के द्वारा उन सब का मंथन करने लगा चतुर्थी राज्य के उदीरिताभ्यम पंचवेष्ट ते यह आंवीक्षकी विद्या वार्ता और दंड इन तीन विद्याओं की अपेक्षा से चौथी बताई गई है यह मोक्ष में सहायक है पच्चीसवें पुरुष से अधिष्ठित उस विद्या का मैंने तुमसे प्रतिपादन किया था वही विश्वावसु के निकट भी कही गई अथोक्तु मैं राजन राजा विश्वावसु सदा श्रूयताम यदान राजन उस समय मैंने राजा विश्वास विश्व से कहा गंधर्वराज आपने यहाँ मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर सुनिए विश्वा गंधर्वेन्द्र विश्वाव्यक्तम परम विद्याभुत भव्य भयकर गंधर्वपते आपने जो विश्वा और अविश्व इत्यादि कहकर यह विश्वा अभ्यक्त प्रकृति का नाम है यह संसार बंधन में डालने वाली होने के कारण भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल, कालों में भयंकर है इस बात को इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें त्रिगुणम त्रिगुण गुण अविस्व निष्कुदेश इस प्रकार विश्वा नाम से प्रसिद्ध जो अव्यक्त प्रकृति है वह त्रिगुणमयी है क्योंकि वही त्रिगुणात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली है उससे भिन्न जो निकल निष्कल अर्थात कलाओं से रहित आत्मा है वही अविश्व कहलाता है इसी तरह अश्व और अश्वा की जोड़ी भी देखी जाती है अर्थात अश्वा अव्यक्त प्रकृति है और अश्व पुरुष अव्यक्त प्रकृति प्राहु पुरुषे च निर्गुणम् तथा मित्र पुरुष वरुण प्रकृति तथा अव्यक्त प्रकृति को सगुण बताया गया है और पुरुष को निर्गुण इसी प्रकार वरुण को प्रकृति समझना चाहिए और मित्र को पुरुष ज्ञानम तो प्रकृति प्रहुर ज्ञेम निष्कमे च पुरुष तस्मान फल उच भौतिक ज्ञान शब्द से प्राकृतिक प्रतिपादन किया गया है और निष्कल आत्मा को ज्ञे बताया गया है इसी तरह अज्ञ प्रकृति है और उसमें शांति त्रिकाल पुरुष को ज्ञाता बताया गया है अस्तपा अतपा प्रोक्त कोश उच्चतें तपास्तु प्रकृतिम प्रहु अतपा निष्कल स्मृत क तपा और अतपा के विषय में जो प्रश्न तो उपस्थित किया गया है उसके विषय में बताया जाता है पुरुष को ही क कहते हैं प्रकृति का ही नाम तपा है और निष्कल पुरुष को अतपा नाम दिया गया है सूर्यम अव्यक्त मतुक्तम अति सूर्यस्त निष्कल अविद्या प्रकृति या विद्या पुरुष उचित अव्यक्त प्रकृति को ही सूर्य और निष्कल पुरुष को अतिसूर्य कहा गया है प्रकृति को अविद्या जानना चाहिए और पुरुष विद्या कहलाता है तथा प्रो तदप इसी तरह अवेद्य नाम से अव्यक्त प्रकृति का और वेद्य नाम से पुरुष का प्रतिपादन किया जाता है आपने जो चल और अचल के विषय में प्रश्न किया है उसका भी उत्तर सुनिए चलाम तो कारणम सर्गयो सर्गयो कर्ता पर प्रकृति करता सृष्टि और संहार की कारण भूता प्रकृति को चला कहा गया है और सृष्टि तथा प्रलय का कर्ता पुरुष ही निश्चय पुरुष जाना माना जाता है तथा तेजम अव्यक्त अवेद्य पुरुषस्था अज्ञावभ ध्रुव चक्षय चाप्य भावी अजौनेहु अध्यात्म गतिश्चया उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति वेद्य अर्थात जानने में आने वाली है और पुरुष अभेद अवेद्य अर्थात जानने में न आने वाला अध्यात्म तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाले विज्ञान विद्वान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अज्ञ हैं दोनों ही निश्चल हैं निश्चल हैं और दोनों ही अक्षय अजन्त्य हैं अक्षय अक्षयत् प्रजन अजय प्राहुरभ्यक्षय पुरुष प्रहुच विद्यते जिससे पुरुषों का कथन है कि जन्म ग्रहण करने पर भी रहित होने के कारण यहाँ पुरुष को अजन्मा अविनाशी और अक्षय कहा गया है क्योंकि इसका कभी क्षय नहीं होता गुणक्षय प्रकृति कृतिवाद क्षय बुधा येन्वेक्षित विद्या चतुर्षी सांपरायिका गुणों का छह होने के कारण प्रकृति क्षमाशील मानी गई है और उसका प्रेरणा होने से कारण पुरुष को विद्वानों ने अक्षय कहा है गंधर्व राज्य मैंने आपको चौथी की विद्या जो मोक्ष में सहायक है बताई है विद्योपे तमधनम कृत्वा कर्मणा नृत्य कर्मढ़ी एकांत दर्शना वेदा सर्वे विश्वावसो स्मृत विश्वावसो अन्विक्षित की विद्या से भेद रूपी धन का उपार्जन करके प्रणय प्रयत्नपूर्वक नित्य कर्म में संलग्न रहा रहना चाहिए सभी वेद एकांतता स्वाध्याय और मनन करने के लिए योग्य माने गए हैं जायन्ते जायते चम्रियंते चात्व के तेज वेदाथम जे नुजानती वेद्यम गंधर्व सम्तम गंधर्वराज समस्त भूत जिसमें स्थित हैं जिससे ब्राह्मण उत्पन्न होते और उसमें ही लीन हो जाते हैं उस वेद प्रतिपाद्य वेद्य परमात्मा को भी नहीं जानते हैं वे परमार्स से भ्रष्ट होकर जन्मते और दुख मरते रहते हैं जन्मते और मरते रहते हैं यदे सांगोपांगानी यदि ये वेदानीय वेद वेद्यम चे वेद्यांगोपांग वेद प्रसंग पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने के योग्य परमेश्वर को नहीं जानता वह मूढ़ केवल वेदों का भोज होने वाला है योगी खरीक्ष खरी मध्य गंधर्वसम तत्रुपस्थित न राज्य न मांडम न च घृतम गंधर्व सिरोमड़े जो घी पाने की इच्छा रखकर गधी के, के दूध को मरता है उसे वहाँ विष्ठा ही दिखाई देती है उसे न तो वहाँ मक्खन ही मिलता है और न घी ही तथा वेद्यम अवेद्यम च वेद वेद्यो न केवल मूढ़ मतिर्ज्ञान भारव स्मृत इसी प्रकार जो वेदों का अध्ययन करके भी वेद्य और अवैद्य का तत्व नहीं जानता वह मूल बुद्धि मानव केवल ज्ञान का बोध होने वाला माना गया है द्रष्ट्य निर्वित तत्परेण अंतरात्मश जन्म निधन चाहता पुनः पुनः मनुष्य को सदा ही तत्पर होकर अंतरात्मा के द्वारा इन दोनों प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे बारंबार उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े अजस्त्रम अजस्त्र परित्यज्य निधनम चिंतवा धर्ममाथित संसार में जन्म और मरण की परंपरा निरंतर चलती रहती है ऐसा सोचकर वैदिक कर्म में बताए हुए सभी कर्मों और कार्यों और उनके फलों को विनाशील जानकर उनका परिचय करके मनुष्य को यहां अक्षय अच्छा धर्म का धर्मज्ञ आश्रय लेना चाहिए यदापश्यम हनी काश्यवली भूत सर्वपश्य कश्यप नंदन जब साधक प्रतिदिन परमात्मा के स्वरूप का विचार एवं चिंतन करने लगता है तब वह प्रकृति के संसर्ग से रहित होकर छब्बीसवें तत्व रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है अन्य शाश्वत व्यक्त तथान अन्य पंचवशक तस्वनुप्येताम तमेकम इत साधव मूढ़ बुद्धिमानव उस आत्मा के संबंध में द्वैत भाव से युक्त धारणा रखते हुए कहते हैं सनातन अव्यक्त परमात्मा दूसरा है और पच्चीसवा तत्वरूप जीवात्मा दूसरा परंतु साधु पुरुष इन दोनों को ही एक मानते हैं तय नयितन्नाभिनद ते पंचविंशकमच्यतम जन्म मृत्यु भयाद भोग परमच वे जन्म और मृत्यु के भय से रहित होकर परम पद प्राप्त पाने की इच्छा रखने वाले सांख्यवेत्ता और योगी जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते हैं देव और ईश्वर का अभेद बताने वाला जो यह पूर्वोक्त दर्शन अथवा साधु मत है उसका वे भी अभिनंदन करते ही हैं विश्वाव चरण पंचविशं जदे दत्ते प्रोक्तम ब्राह्मण सतम तथा तन्द तथा चेत तद्भवान भक्त मर्ति विश्वा वसु ने कहा ब्राह्मण सिरोमे आपने जो यह पच्चीसवें रूप जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बताया है उसमें यह संदेह उठता है कि जीवात्मा वास्तव में परमात्मा से अभिन्न है या नहीं अतः आप इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन करें जय विश्यल से मैं सुत पर विप्रेवास्य धीमतः भृगो पंच शिखस्याच कपिल सुख से गौतमस्या गौतम सौस च महात्मन नारदसुरी कुलस्तम सनत्कुम् ततः शुक्र से महात्मन कश्यप पितृष्च पूर्वमे मैं आम मुनिवर जगहितेवल ब्रह्मतिपराशर बुद्धिमान वाषगण्य भृगु पंच सिख कपिल शुक्र गौतम आशीषेण महात्मा गर्ग नारद आसुरी बुद्धिमान फुलस्त्यूलस्त सनत कुमार महात्मा शुक्र तथा अपने पिता कश्यप जी के मुंह से भी पहले इस विषय को का प्रतिपादन सुना है धीमतः रुद्रस्थ विश्व धीमता दैवते पितृभ्य दैतेत प्राप्त मैया कृष्ण वेद नि वद तदनंतरुद्रबुद्धिम विश्वपन देवता पितर तथा दैत्यो से भी जहाँ तहाँ से यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया वे सब लोग जेयतत्व पूर्ण आदि पूर्ण और नित्य बता बतलाते हैं तस्मा तय तस्मा तद्वय भगवदु स्रोत मेक्षा ब्राह्मण भवान प्रबरह शास्त्राण प्रगल बुद्धिमान ब्राह्मण देव अब मैं इस विषय में आपकी बुद्धि से किए गए निर्णय को सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ शास्त्रों के प्रगल्भ पंडित और अत्यंत बुद्धिमान हैं न तवा विद किंचित भविधि स्मृत कथ्यते ब्राह्मण ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे आप न जानते हो वैदिक ज्ञान के तो आप भंडार ही माने जाते हैं ब्रह्मण देवलोक और पितृलोक में भी आपकी ख्याति है ब्रह्मलोक लोक गता कथयती पति पति तपसाम सस्वान्द आदित्यस्त भाषिता ब्रह्मलोक में गए हुए महर्षि भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं सपने वाले तेजस्वी ब्रह्मों के पति अदिति नंदन सनातन भगवान सूर्य ने आपको देव का उपदेश किया है सांख्य ज्ञानम तथा ब्रह्मण नवाप कृष्णमे चथव योगशास्त्र च याज्ञवल का विशेषतः ब्रह्मण्ड याज्ञवल्क अपने आपने संपूर्ण सांख्य तथा योगशास्त्र का भी विशेष ज्ञान प्राप्त किया है ने ने निसन्दिग्ध प्रबुद्धस्व बुद्धिमान चराचरम स्रोत मीक्षा में तज्ञानम धृतमंडम यथाम इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप पूर्ण ज्ञानी हैं और संपूर्ण चराचर जगत को जानते हैं अतः मैं माखन में घी के समान स्वादिष्ट एवं सारभूत व ज्ञान आपके मुख से सुनना चाहता हूं या हूँ याज्ञवल्क कृष्ण धारण मेव मन्ने गंधर्व सत्यम जिज्ञास थे चाहाम राजन तिबोध यथाश्रतम याज्ञवल्क जी ने कहा अर्थात मैंने उत्तर दिया गंधर्व सिरोमड़े आपको मैंने संदेह संपूर्ण ज्ञानों को धारण करने वाली मेधा शक्ति से संपन्न मानता हूँ राजन आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे प्रश्न करते और मेरे विचार को जानना चाहते हैं इसलिए मैंने जैसा सुना है वह बताता हूं सुनिए अबुद्यमान प्रकृतिम बुद्धते पंचविंशक न तो बुद्ध्यति गंधर्व प्रकृति पंचविंशकम गंधर्व प्रकृति जड़ है इसलिए उसे पच्चीसवा तत्व जीवात्मा तो जानता है किंतु प्रकृति जीवात्मा को नहीं जानती अनेना प्रतिबोधेन प्रधानमंत्र प्रवधति त सांख्य योगाच तत्व यथाश्रुति निदर्शना सांख्य और योग के तत्वज्ञाने विद्वान श्रुति में किए हुए निरूपण के अनुसार जल में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा के समान प्रकृति में ज्ञान स्वरूप उस प्रकृति को प्रधान कहते हैं पश्य तथा पश्य पश्यसद षडविश पंचवीश चतुर्विशं च पश्यती निष्पाप गंधर्व जीवात्मा जागृत आदि अवस्थाओं में सब कुछ देखता है सुसुप्ति और समाधि अवस्था में कुछ भी नहीं देखता है तथा तो परमात्मा सदा ही छब्बीसवें तत्वरूप अपने आप को पच्चीसवें तत्वरूप जीवात्मा को और चौबीसवें तत्वरूप प्रकृति को भी देखता रहता है न तो पश्यति पश्यंतो तो पश्च यश्चैनम अनुपश्यति पंचभिंशोभिमेत ना जोशी पर तो किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है तो जो परमात्मा उसे निरंतर देखता है उसे वह समझता हुआ भी नहीं समझता न चतुर्विश को मनुज ज्ञान दर्श भी मत्स्य चोद्य प्रवर्तित प्रवर्तनात्म तत्वज्ञानी मनुष्यों को चाहिए कि वे प्रकृति को आत्म भाव से ग्रहण न करें जैसे मत्स्य जल का अनुसरण करता है परंतु तो अपने को उससे भिन्न ही मानता है उसी प्रकार मनुष्य उसकी प्रवृत्ति के अनुसार स्वयं भी प्रवृत्त होवे परंतु प्रकृति को अपना स्वरूप माने। न माने यथ बुध्य म्यम तथे सोप्यनुबुध्यते सहाभिमान निश्च्यम अजति काल से बुध्यते उन्म्जति काल से समतेना भी समृत जैसे मछली जल में रहती हुई भी उस जल को अपने से भिन्न समझती है उसी प्रकार यह जीवात्मा प्राकृत शरीर में रहकर भी प्रकृति से अपने को भिन्न समझता है तथापि यह शरीर के प्रति और स्नेह सहवास और अभिमान के कारण जब परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव नहीं करता है तब काल के समुद्र में डूब जाता है परंतु जब वह समत्व बुद्धि से युक्त हो अपनी और परमात्मा की एकता को समझ लेता है तब उस काल समुद्र में उसका उद्धार ही होता है यदा तो मनतेदावली भूत सर्विशम अनुपशती जब द्विज इस बात को समझ लेता है कि मैं अन्य हूँ और यह प्राकृत शरीर अथवा अनात्म जगत मुझसे सर्वथा भिन्न है तब वह प्रकृति के संसर्ग से रहित हो छब्बीसवें तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है अन्य राज्य पंचवती एक एवेति साधव जैसे राजन परमात्मा भिन्न है और जीवात्मा का आश्रय है परंतु ज्ञानी संत महात्मा उन दोनों को एक ही देखते हैं समझते हैं ते ते तन्नाभिनद ते पंचदी पंचवत्युतम जन्म मृत्यु भयादीता योगा सांख्या चका सर्विंसा मनोपस्त पर कश्यप नंदन जन्म और मृत्यु के समय से डरे हुए योग और सांख्य के साधक भगवत प्राण हो शुद्ध भाव से छब्बीसवें तत्व परमात्मा का दर्शन करते हुए जीवात्मा और परमात्मा को एक समझते हैं और इस अभेद दर्शन का सदा अभिनंदन ही करते हैं यदा तदा अनुपश्य विद्वान न पुनर्जन्म विन्दति जब जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग से रहित हो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तब वह सर्वज्ञ विद्वान होकर इस संसार में पुनर्जन्म नहीं पाता है एवं अप्रतिबुद्धमान तो मया बुद्ध यथात मैतिदर्शना गंधर्वराज इस प्रकार मैंने तुमसे जड़ प्रकृति चेतन जीवात्मा और बोधस्वरूप परमात्मा का श्रुति के अनुसार यथावत रूप से निरूपण किया है पशा पश्चिम पश्ये क्षेम्यम तत्व चकाश प केवल केवलम चाद्यम पंचविशं परम च यत कश्यप नंदन जो मनुष्य जीवात्मा को और प्रकृति आदि जड़ वर्ग को पृथक पृथक नहीं जानता मंगलकारी तत्व पर दृष्टि नहीं डालता केवल प्रकृति संसर्ग से रहित अकेवल अर्थात प्रकृति के से युक्त सबके आदिकरण जीवात्मा तथा परब्रह्म परमात्मा को भी यथार्थ रूप से नहीं जानता वह आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है विश्वावश तथ्यम शुभम चैतदुग्तम तया विभू सम्येम्यम दैवताद्यम यथावत स्वस्थक्षतु नि बुद्धा बुद्धि युक्तम मन ते विश्वा ने कहा प्रभु आपने सब देवताओं के आदि कारण ब्रह्मा के विषय में जो यथावत वर्णन किया है वह सत्य शुभ सुंदर था परम मंगलकारी है आपका मन सदा ही इसी प्रकार ज्ञान में स्थित रहे तथा आपको नित्य अक्षय कल्याण की प्राप्ति हो अच्छा अब मैं जाता हूँ याज्ञवल्कवाच एवं श्रीमता दर्शन दृष्ट तुष्टया पर प्रदीक्षिण मम कृप्वा महात्मा याज्ञवल्क जी कहते राजन ऐसा कहकर महामना गंधर्वराज विश्वावसु अपने कांतिमान दर्शन से प्रकाशित होते हुए मेरी परिक्रमा और अभिनंदन करके स्वर्गलोक को चले गए उस समय मैंने भी बड़े संतोष से उनकी ओर देखा था ब्रह्मा आदि नाम ब्रह्मादीनाम खेचराण ये चाधस्ता संसन्ते नरेन्द्र तथा तदर्शनम दर्शयन वही सम्यकम्यम ये पथम संसता वही राजा आकाश के विचरने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं तथा तो जो पृथ्वी से नीचे के लोगों में रहते हैं उनमें से जो लोग कल्याण में मोक्ष मार्ग का आश्रय लिए हुए हैं थे उन सबको उन्हें स्थान में जाकर विश्वा वसु ने मेरी बताए हुए इस सम्यक दर्शन का उपदेश किया था सांख्या सर्वे सांख्य धर्मे रता तदयोग योग धर्मे रथास् ये चाप्यंदे मोक्ष कामा मनुष्य तेजा तर्शनम ज्ञान अदृष्ट सांख्य धर्मे तत्पर रहने वाले सम्पूर्ण सांख्यवेता योग धर्मपराय योगी तथा दूसरे जो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य हैं उन सबको यह उपदेश ज्ञान का प्रत्यक्ष फल देखने वाला है ज्ञानान्मोक्षो मोक्षो जायते राज नास्त ज्ञानादेव मा नरेंद्र तस्मा ज्ञानम तत्वित मोक्ष ये जन्म मृत्यो राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी नरेंद्र ज्ञान से ही मोक्ष हो होता है अज्ञान से नहीं ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं इसलिए यथार्थ ज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए जिससे अपने आप को जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाया जा सके प्राप्य ज्ञानम ब्राह्मणा क्षत्रिया द्वार्रादी नीचादपी तीक्षण श्रद्धातव्यम श्रद्धारेन निधि जन्म मृत्यु विशेषता ब्राह्मण क्षत्रिय भयशूद्र अथवा नीचवर्ण में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो से प्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए जिसके भीतर श्रद्धा है उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता सर्वे वर्णा ब्राह्मणा ब्रह्मजाचर्वे नित्यं व्याहनते च ब्रह्म तत्व शास्त्र ब्रह्म बुद्धिया ब्रवी स ब्रह्म चैत ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं सभी सदा ब्रह्म का उच्चारण करते हैं मैं ब्रह्म बुद्धि से यथार्थ शास्त्र का सिद्धांत बता रहा हूँ यह संपूर्ण जगत यह सारा दृश्य प्रपंच ब्रह्म ही है ब्रह्माश तो ब्राह्मण संप्रसूता बाहुभ्याम वै क्षत्रिया संप्रसूता नाभ्याम वैश्ह पाद तल्चापी शुद्रा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म के के के मुख से से से ब्राह्मण उत्पन्न हुए ही ही भुजाओं की उत्पत्ति हुई नाभि वैश्य और पैरों से शुद्र प्रकट हुए अतः सभी वर्णों के लोग ब्रह्म रूप ही हैं किसी भी वर्ण को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना चाहिए अज्ञान अतः कर्म यो निजनते ताम ताम राजस्ते यथाम ज्ञानत्यवभा तथा वर्णा ज्ञानहीना पतनते घोराद्वान प्रकृतम जो निजालम राजन मनुष्य अज्ञान के कारण ही कर्मानुष्ठान से भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते और मरते हैं ज्ञानहीन मनुष्य अपने भयंकर अज्ञान के कारण नाना प्रकार की प्राकृत योनियों में गिरते हैं तस्मा ज्ञान सर्वतो मैतव्यम सर्व चैतदुक्त मैं ते तस्थों ब्रह्म तस्थीवाश्चापरो तस्में मोक्ष महान्द्र नरेंद्र अब अतः सब ओर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए यह तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ की सभी वर्णों के लोग अपने अपने आश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अथवा जो ब्राह्मण ज्ञान में स्थित है अथवा जो दूसरे वर्ण का मनुष्य भी ज्ञान है उसके लिए नित्य मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है यत्य पृष्ठम तदमय आंचोपदेष्टम या था तथ्यम तद्य शोको भवस्व राजन गचत्ई तदर्थस्पार त्वस्तु प्रोक्तमस्तितिन्यम राजन तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञान का उपदेश किया है अतः अब तुम शोक रहित हो जाओ और इस तत्व तत्वों में पारंगत बनो मैंने तुम्हें ज्ञान का भली भांति उपदेश कर दिया है जाओ तुम्हारा सदा कल्याण हो विषमवाच सवस्थ याज्ञवल्कता प्रीतिमाद्राजा मिथिलाधिपति सदा भीष्मी कहते हैं यदि युधिष्ठिर् बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी के इस प्रकार उपदेश देने पर मिथिलापति राजा जनक उस समय बहुत प्रसन्न हुए गते मुनिवरे तस्ते चापे प्रदक्षिण देवरातीरपतिशिस्तत्र मोक्षवेन्टिम स्पर्शयामा सहिरण्यम तू तथ रत्नाजलिथक ब्राह्मणे ददा उन्होंने सन सत्कार पूर्वक मुनि की प्रदीक्षिणा करके उन्हें विदा किया जब वे मुनिवर जागिमल्क चले गए तब मोक्ष के ज्ञाता देवरात नंदन राजा जनक ने वहीं बैठे बैठे एक करोड़ गौें छू ब्राह्मणों को दान कर दी तथा तो प्रत्येक ब्राह्मणों को एक एक अंजलि रत्न और स्वर्ण प्रदान किए विदेहराज्यम चा प्रतिष्ठाप्य सदस्य वही अपि उपास मिथिलाधि इसके बाद मिथिला नरेश ने विदेह देश का राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भी धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। सांख्य ज्ञानम ज्ञानमान योगशास्त्र सह धर्मा चेन्द्र प्राकृत पिगर्हन अनंता स नि केवलमे च धर्माधर्म पुण्यपापे सत्यासते तथा च जन्म मृत्यु राजेन्द्र प्राकृत त्यप्ता व्यक्तन राजेंद्र नरेश्वर उन्होंने संपूर्ण सांख्य ज्ञान और योग शास्त्र का स्वाध्याय करके प्राकृत धर्म और अधर्म को त्याज्य मानते हुए यह निश्चय किया कि मैं अनंत हूँ ऐसा निश्चय करके वे धर्म अधर्म पुण्य पाप सत्य असत्य तथा जन्म और मृत्यु को व्यक्त बुद्धि आदि और अव्यक्त प्रकृति का कार्य मानकर सबको प्राकृत अर्थात प्रकृतिजन्य एवं मिथ्या समझते हुए प्रकृति प्रकृति संसर्ग से रहित अपने शुद्ध एवं नित्य स्वरूप का ही चिंतन करने लगे पश्योग स्वशास्त्र कृतलक्षण इष्टान मुक्त ही परापरम सांख्य और योग के विद्वान अपने अपने शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार ऐसा देखते और समझते हैं कि वह ब्रह्म इष्ट और अनिष्ट से मुक्त अचल भाव से स्थित एवं परात्पर है नित्यम तदा विद्वांस शुचि तस् शुचिभव दीयते यभते लभते दत्त युमते दृष्ट प्रतिगृहण ददात्य व्यक्तन प्रतिक्री तत्सव ही विद्वान पुरुष उस ब्रह्म को नित्य एवं पवित्र बताते हैं अतः तुम तो तो भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ नरश्रेष्ठ जो कुछ दिया जाता है जो दी हुई वस्तु किसी को प्राप्त होती है जो दान का अनुमोदन करता है जो देता है तथा जो उन दान को ग्रहण करता है वह सब अव्यक्त परमात्मा ही है परमात्मा ही यह सब कुछ देता और लेता है आत्मा शेवात्म से कौन तस्मात् भवेद एवं मनस्य अन्यथा मचित युद्धिर एकमात्र परमात्मा ही अपना है उससे बढ़कर आत्मीय दूसरा कौन हो सकता है तुम सदा ऐसा ही मानो और इसके विपरीत दूसरी कोई बात का चिंतन न करो यश्यक्तम नवि सगुण त्रिगुणम पुनः तेन तीर्थान यज्ञ से अव्या जिससे अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान न हुआ हो सगुण निर्गुण परमात्मा की पहचान न हुई हो उस विद्वान को तीर्थों का सेवन और यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए न स्वाध्याय ही तपोभिर्वा यज्ञ व कुरुनंदन अहम लभते व्यक्ति कम स्थान ज्ञातवा व्यक्तम ही यते कुरुनंदन स्वाध्याय तप अथवा यज्ञों द्वारा मोक्ष या परमात्म पद की प्राप्ति नहीं होती ये तो उनके तत्व को जानने में सहायक होते हैं इनके द्वारा परमात्मा का स्पष्ट अपोक्ष ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य महिमान्वित होता है तथा महत्या अमाहंकारिकमच अहंकारात्मचापे स्थानी समवापनयान महतत्व की उपासना करने वाले महतत्व को और अहंकार के उपासक अहंकार को प्राप्त होते हैं परंतु महतत्व और अहंकार से भी श्रेष्ठ जो स्थान है उन्हें प्राप्त करना चाहिए ये त्यक्ता परम नृत्य शास्त्र तत्परा जन्म मृत्यु विमुक्त च विमुक्त सच यत जो शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होते हैं वे ही प्रकृति से पर नित्य जन्म मृत्यु से रहित मुक्त एवं सत्स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं ए तन्मयाप्तम जनकाना चाप्तम नृपयाज्ञवल्क्या ज्ञानम भिष्टम न तथा ही यज्ञा ज्ञान ए न दुर्गम तर तेन यज्ञ ही युधिष्ठिर यह ज्ञान मुझे पूर्व काल में राजा जनक से मिला था और जनक को याज्ञवल्क्य जी से प्राप्त हुआ था ज्ञान सबसे उत्तम साधन है यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते ज्ञान से ही मनुष्य इस दुर्गम संसार सागर से पार हो सकता है यज्ञों द्वारा नहीं दुर्गम जन्म निधनम चापि राज भौतिक विधो वधंती यज्ञ तपोभिश्चि समासाध्य पद भौम राजन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भौतिक जन्म और मृत्यु को पार करना अत्यंत कठिन है यज्ञ आदि के द्वारा भी मनुष्य उस दुर्गम संकट से पार नहीं हो सकता यज्ञ तप नियम और व्रतों द्वारा तो लोग स्वर्ग लोक में जाते और पुण्य क्षीण होने पर फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं तस्मा सव पर शिवम विमोक्षम विमलम पवित्रम क्षेत्र ज्ञावा पार्थिव ज्ञान यज्ञ उपास्य तत्व इसलिए तुम प्रकृति से पर महत्पवित्र कल्याण में निर्मल शुद्ध तथा मोक्ष स्वरूप ब्रह्म की उपासना करो पृथ्वीनाथ क्षेत्र को जानकर और ज्ञान यज्ञ का आश्रय लेकर तुम निश्चय ही तत्व ज्ञानी ऋषि बन जाओगे यदि उपनिषद उपास करो तम तथा जनक नृपष्य पुरा ही धृत्म का पूर्व काल में याज्ञवल्क राजा जनक को जिस उपनिषद अर्थात ज्ञान का उपदेश किया था उसका मनन करने से मनुष्य पूर्व कथित सनातन अविनाशी शुभ अमृत में तथा शोक रहित परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है इत महाभारती शांति परमि मोक्ष धर्म परमड़ि याज्ञवल्क जनक संवाद समाप्त अष्टादाधिकम्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क जनक संवाद के समाप्ति विषयक तीन सौ अठारहवा अध्याय पूरा हुआ